श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत द्वादपरछेद दक्षिणेशरम महाशय मणिलास प्रभु कुयाकु मणिमल प्रत्युपदेशभो श्रीरामकृष्ण मध्यान्होजना किंचित विश्रम्य मणिमल्लिको भूतलोपष्ट श्री प्रभु इदानमज महाशय सणिमलसनिध भूमौ उपबिवेश अद रविवासर कृष्णी फेब्रुवरी मसल से चतर्वशो दिवस चुश्तुत्ष्टादतम ख्रीष्टवर्षे नवत्यधिक फागुनीय तोदश नवत्कशतम बंगाब्दे श्रीरामकृष्ण महाशय प्रति मास्टर सहाशय आर्य आलमबाजारम यवन आगत्य तत पद्या अटन आयाता मणिलाल अहो अत्युतस्वेद अस्त श्री श्रीरामकृष्ण सहात नमे मे निस्कार अत्याजनम अन्यथा किम कि भद्रजना भद्रजन क्लेश सहमाना सु श्री प्रभु कथम आस्ते भंजन प्रसंग चलती श्रीरामक अहमेत एक इमम बिजहा इमं दर्शनमूम दर्श वच्चि अभी आरोग्यम सै राखाला कुप्यति मिति नवेदक चिंत या पुनरमातरम पुनर्मातर वच्मा क्व कुत्र कीपत दग्धी भवितुम भवि या मं बाल आकुवस्था न अद्यतनी तृतीयकर्ते हस्त प्रादर्श्यं अवदम अयि भो किमजन सम, अस्त तदा भगवन भगवनिष्ठा कस्ंद गमन समये सोयान समीपे दस्यु सदृश यीक केचन केच् नमेता अहम दैवता ना व्याह प्रवृत्ता परं क्वचि बत्मी राचि दुर्गे क्वचि ओं तदो युत मटर्महाशं प्रति अस्त क्वत उद्वेगो मम मटर्महाशय भाव सक्ता मन कथित अतिदेह नि अतो देह अतः देहरक्षाकते धैर्यम धैर्य श्री श्रीरामकृष्ण आम केवलम शरीरे कवल शरीर किंचितनसोस्त भक्ति भक्त सहित स्थित अभिलाषोस्ट प्रदर्शनी दर्शन प्रस्तावह श्री प्रभो पशुशाला दर्शन प्रसंग मणिलाल मल्लिकदर्शनी विषय आलपति यशोदाकोडे कृप्वास्थ्या मूर्ति शुवा श्री प्रभु बाष्पाकुलोचन संवृत्त तद्वात्सल्यरसमूर्ते यशोदा विषय निशम्यी प्रभो उदीपन जात अत क्रंदती मणिलाल भास्व अवता सगिग्वा दृम शक्य स्म ग्षेत्रीय प्रदर्शनी श्रीरामकृष्ण म प्रभृति प्रति अहम गेतर द्रुम न शक्यां किंचि एक दृष्व विसंग्य सैम नान्यक दृक्षति पशुसंग्रहशाला प्रदर्शनाथ अनयत सिंहदर्शन कृत्व अहम सामधिस्थ अभव ईश्वरीयन वाहनम विख्य, उदीपन सम समभूत, तदा कह पश्येत, दृष्ट कश्येत एव प्रत्याग्छ अतो यदु मल्लिक मात्रा मल्लिमात्र सकोचे अम प्रदर्शनी प्रतिययन जगदे नो मणिम्लिक प्राचीनो ब्रह्मज्ञानी वयसा पंचष्टिवर्ष देशीय श्री प्रभु तद्भा कथा प्रसंगेन तम पुर्व कथा जै पंडित उपदशती पूर्वकथा जयनारा दर्शन गौरीपंडिता श्रीरामकृष्ण जयनारायण पंडित, श्री पंडित अत्युदार आशीत। गत्वा तस्य अपश्यम अत्युत्तमो भाव तनयाधृतपादुका स्वयं अवोचद अहम काशीम याथोदित अतः तदव सकस काशिया उपरती रभूत। सती प्रस्थाय सथ प्रस्था एक चिंतन मनुषे। मणिलाल आम संसारिकक्र न सह्यवेदन श्री राम गौरी पंडितो श्रीरामक गौरीपंडित्पाजलिमर्पणेन प्रपूजितत्रिय समस्ता एव भगवत्या भगवत एक मणिलाल प्रति तद्वच एभ्यो ब्रूहिभो मणिलाल ना नावा केचन भागीरथी तरती स्म कस्डि अत्य विद्या प्रकाश कुरन् आसी अहम नाशास्त्र अधीतवा अस्वेदेदादर्शना कमी प्रपक्ष किोचत न आय तम साक्षतल विद्वानसी किं न आर्य दर्शना किधी महाशय न पंडित सगर्व आलपति स जनो जोशम आसीनोस्त अंतरे भीकरी झंझा नौ भंजिम आरे सप्रक्ष पंडित अभी भाव सतर्ण ज्यादा पंडित अवदत न स उवाच परम अविदाख्यपातल संतरह। संता ईश्वर वस्तुअन अवस्थ लक्ष्यभेदी सहा्यम नाशास्त्र किनदीतरण विज्ञानमे अपेक्षित ईश्वर एवं वस्तु अव अवस्थ लक्ष्यभेदे द्रोणाचार्य अर्जुन पप्रक्ष दर्शन आसी कि इ नृपास्ते दिग्गोचरावती अर्जुन नवाचि ने कि मश्य नेति कि पादप प्रेक्षसे नेपितरी स्थित पक्षी दृश्य से नेति तदा किं साषि कवल पक्षी चक्षु यो हि कवल भंगमीवती स ही लक्ष्यभेदा यवल पश्य ईश्वर एव वस्तु अन्स अवस्तु एव चतुरह। अस्माकं वारण हनुमता भणित अहम तिथि नक्षद तवन जवल रामचिंता परसर्मोदय महोदय प्रति काचन बीजना अत्रोपयुक्त देश मणिलाल प्रति भोया एक असर महाशय सेमीपे भक्त भक्तर्शना उदीपन सिया